Tell me months back. Oh, oh. दिखो। दिखो में स्वागत है पिछले पाठ में कोई शंका तो नहीं है एक प्रश्न था मुझको की हमने ये तो जो कल किया उसके बारे में और आ, का और उससे सर्वितर का ये जो है दोनों किए हैं पहले ये स्थूल वस्तु के लिए किए हैं या अगर परमात्मा का ध्यान कर रहे हो तो उसमें फिर सर्वितर और निर्वितर किस रूप में हो परमात्मा की ना तो वो ने सूक्ष्म है और वो जो है वो स्थूल के लिए ही है केवल सवित और निर्वित जो है सूक्ष्म होकर की केवल स्थूल विषय के लिए ठीक है यही मैं पूछना चाहता था परमात्मा के लिए तो इसमें कुछ प्रयास प्रयत्न मतलब ये है ना कि संप्रज्ञात समाधि के जो चार भेद है वितरकानुगत विचारानुगत आनंदानुगत अस्मितानुगत उस सम्प्रज्ञान समाधि का ही ये भेद है वितुगत समाधि का दो भेद दिया सभी तरका समापत्ति और निर्भित समापत्ति ये। और विचारणुगत जो संप्रज्ञान समाधि है उसी का दो भेद है जो भी बचाए बताएंगे सविचारा समापत्ति और निर्वितर समापत्ति नहीं मैं इसलिए प्रश्न इसलिए पूछा था व्यक्ति जब ध्यान करता है तो इसमें तो फिर कंपलशन हो जाएगी कि वो स्थूल वस्तु का ध्यान पहले करे प्रैक्टिस करे तभी उसके बाद परमात्मा के पास जाता है जा? नहीं सो बात नहीं है तो आप ये ये जो पीछे बता दिया गया हुआ है एक तो है एक कि आपका क्रम से जो है एक तो मन को कंसंट्रेट करने के लिए वो स्थूल है स्थूल आश्रय है स्थला भोग है चित्र के आलम्बन में जो स्थला भोग गया वह क्या कहते है की आ, ये समाधि वितरक संप्रद समाधि होगी सूक्ष्म का होगा गया तो विचार अनुगत हो गया तो ये फिर जो उपाय प्रत्यामक जो असंप्रद समाधि का है ना जी, हाँ जी। इसके माध्यम से जो असम समाधि की प्राप्ति होती है वैसे सामान्य जन जो है वह सामान्य जन तो इसी क्रम से चलेगा ना जी अच्छा तो सीधा परमात्मा का ध्यान नहीं करना है कर सकते है करने के लिए ध्यान तो करना ही है करना तो वही तो मेरे मन में था की करना तो इसी तरह सीखते तो हम लोग इसी तरह की सीधा ओम का जप करो ध्यान करो और हाँ ठीक है तो उस तो ईश्वर कहा है ना? हाँ जी पीछे तो ईश्वर प्रवा कहा है उसके बाद सारे उसके बाद उसी में थे इसी मैं सीधे प्रश्न पूछा था ये कि, हाँ। तो ईश्वर प्रतिधान ईश्वर का ध्यान सीधे की करने की बात कही है जब हाँ वो कीजिए परन्तु यदि आप जो है क्रम जो है जब व्यक्ति को एकाग्रता होती है जब वह व्यक्ति जब संप्रज्ञात समाधि की जब प्राप्ति होती है तो संप्रज्ञात समाधि में ऐसा ऐसा होता है क्रम है नहीं ये क्रम भी लग रहा है वो तो ठीक लग रहा है क्रम लग रहा इस है इसी तरह इसमें हाँ। इसमें तो विज्ञान की भी बात है ना हाँ जी आगे जो अभी आएगा आप देखेंगे इसमें तो आपको एक आश्चर्य लगेगा कि कैसे हमारे ऋषि महर्षि जैसे हमारे ऋषि महर्षि ध्यान के माध्यम से ही जो सब कुछ को जानते थे ना ये आज का जैसे विज्ञान आज का विज्ञान क्या है कि आज का विज्ञान तो केवल संसार की बातों को तो, तो करता है परंतु आध्यात्मिक बात नहीं करता है हाँ जी वो तो क्योंकि भौतिक चीज को ही मानता है जो प्रत्यक्ष उनको दिखे किस रूप में प्रत्यक्ष दिखे प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष का नकार अस्वीकार हमारे ऋषि मर्जी कर थोड़े करते कि नहीं है जो आज विज्ञान जिसको प्रत्यक्ष कहता है वह स्थूल प्रत्यक्ष है, है प्रत्यक्ष तो इतना जितने भी ये जो लिखा गया है ये सब बिना प्रत्यक्ष का थोड़े लिखा गया हुआ ठीक कह रहे हैं आप ये नहीं मैं समझा आप जो कह है रहे हैं क्योंकि प्रत्यक्ष तो यह भी है प्रत्यक्ष वह भी है परमात्मा भी प्रत्यक्ष है ये भी प्रत्यक्ष है परंतु आज का विज्ञान जो है जो भी प्रत्यक्ष करता है तो उस प्रत्यक्ष में गढ़ाई तक नहीं वहां तक अभी नहीं पहुंच पाया आगे आगे पहुंच पाए ना पहुंच पाए पता नहीं नहीं ठीक कह रहे हैं आप हाँ जी भौतिक चीज में भी तो उस तरीके से उतने दहाई ऐसी प्रत्यक्ष नहीं कर पाया है नीति कह रहे हैं आप देखिए ये मुश्किल जो हो जाती है हम लोग के लिए कब जो साइंस वालों के लिए हो जाती है की महातत्व का इक्वल आजकल के विज्ञान में क्या है वो अभी नहीं कर सकता हाँ, महातत्व माइंड का भी प्रत्यक्ष नहीं कर पाया ना अभी माइंड का महात तो बहुत दूर की बात है माइंड भी कहाँ प्रत्यक्ष कर पाया है आज का विज्ञान जो है क्या जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को माइक्रोस्कोप से प्रत्यक्ष किया वैसे माइंड को प्रत्यक्ष किया क्या उस रूप में तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से तो कुछ नीचे आ गए हैं जो क्वार्क्स वगैरह में हैं मगर कहाँ तक उसको इक्वलेंट क्या है जी उसका बराबरी क्या है वो मुझे पता नहीं मैं कई बार उसमें ठीक है ठीक है कह रहे है, पर हमारा कहने का अभिप्राय है कि ये जैसे मन का जिसको आज का विज्ञानी माइंड तो कहता ही है हाँ जी परंतु माइंड को प्रत्यक्ष ने किया है इसका लॉ माइंड है ये नहीं कहा इसका नाम अहंकार है इसका प्रत्यक्ष नहीं किया है ये महातत्व है इसका प्रत्यक्ष नहीं किया है ये इसका सम नहीं किया है परंतु तो हमारे ऋषियों ने माइंड को भी प्रत्यक्ष किया है परम प्रत्यक्ष जिसको कहते हैं केवल प्रत्यक्ष नहीं परम प्रत्यक्ष किया वही है वही वास्तव में प्रत्यक्ष तो जैसा उन्होंने प्रत्यक्ष किया तो प्रत्यक्ष करके लिखा हुआ है तो आज का विज्ञान केवल भौतिक को आधार मान करके उनको जो है माइक्रोस्कोप इत्यादि को मानता है परंतु हमारा जो विज्ञान है वह भौतिक विज्ञान का भी प्रत्यक्ष करता है भौतिक विज्ञान को भी स्वीकार करता है और उसको भी प्रत्यक्ष ये जो संप्रज्ञात समाधि में तो भौतिक विज्ञान का ही तो अनुसंधान होता है ना जी यही यही आ रहा है आगे आ रहा है संप्रज्ञात समाधि में विज्ञान का अनुसंधान होता है विज्ञान का एक प्रत्यक्ष होता है। अलग कि प्रत्यक्ष होने का साधन अलग अलग हो सकता है आज प्रत्यक्ष का साधन माइक्रोस्कोप है या उससे भी सूक्ष्म किया जाए प्रत्यक्ष मुझे नहीं पता। जो इनके जो है ना एक जो सर जिसको कहते हैं सी आर एन जो है आ, वहाँ पे कहना चाहिए इटली और स्विटरलैंड वगैरह में जहाँ पे वो आजकल बॉम्बिंग नो स्मॉल पार्टिकल्स रिसर्च करते हैं वहां पर उनके अपने हैं है जिस तरह उसमें पार्टिकल्स ढूंढते हैं छोटे छोटे मगर उनका बराबरी क्या है उसका कोई नहीं कह सकता अभी कि, कि किसके बराबर हमारे विज्ञान के ठीक है मेरा कहना ये है कि वो जो विज्ञान है जैसे माइक्रोस्कोप से जो किसी चीज को देखता तो माइक्रोस्कोप से भी अलग कोई चीज है जो की और उससे भी सूक्ष्म को देखा जाए आप डिटेक्टर्स हैं जी वो माइक्रोस्कोप से अलग तरह के हैं हैं लीजिए मगर वो है उनके पास जिससे तो हाँ, तो इन, इन करता है पर तो हमारे ऋषि तो तो महर्षि तो साधना करके ध्यान करके उसको प्रत्यक्ष करता है तो हमारा साधन ये उनका साधन बाह्य है हमारा साधन आंतरिक है ठीक कह रहे क्योंकि तो हम भीतरी भीतर यथापि की बात है और जो है कि भीतरी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है है भीतर बाहर का प्रत्यक्ष में तो कुछ कमियां भी हो जाए परंतु तो जो व्यक्ति एक्सपर्ट ध्यान करने में ध्यान से आगे समाधि जो हो गया संप्रजा समाधि लग गई और अभ्यास करते करते करते करते करते जितना अभ्यास करता गया उसको एकदम प्रत्यक्ष होता गया सब कुछ होता जाता है तो संप्रज्ञात समाधि में स्थूल वस्तु जो भौतिक विज्ञान है उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म को प्रत्यक्ष किया जाता है और साथ साथ जो है आत्मा का भी प्रत्यक्ष किया जाता है संप्रज्ञात समाधि में और असंप्रजात समाधि में परमात्मा का प्रत्यक्ष किया जाता है परंतु ये कोई आवश्यक नहीं है जो यदि मान लीजिए जो सीधे ईश्वर को प्रत्यक्ष करना चाहता है या इस तरीके का करना चाहता है इसमें तो फिर इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है सीधे ईश्वर ईश्वर प्रणिधान से जो है अपने मन को एकाग्र कीजिए और इसके पश्चात फिर जो समाधि हालांकि वो उस, ईश्वर प्रणिधाराज से भी समाधि किसे दी होगी मन एकाग्र होगा तो और असंप्रजात समाधि का जो श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक तो बोल रहे हैं कि वो अन्य जो है उसमें भी संप्रज्ञात समाधि श्रद्धा है वीर है उत्साह है स्मृति है मान ध्यान है और समाधि है और प्रज्ञा है ये पूर्व में है उस असंप्रजात समाधि का तो उस समाधि से तो गुजरना ही पड़ता है हमें जहाँ तक लग रहा है व्यक्ति को संप्रजन समाधि से गुजरना ही पड़ता है परंतु देखना यह होता है कि क्या चीज पर कितना महत्व देता है संप्रजन समाधि से गुजरा वो आगे ईश्वर को ध्यान ईश्वर पर ही जरा केंद्रित होता है संसार की चीज पर केंद्रित नहीं होता परंतु होना चाहिए ईश्वर का हमारा कर्तव्य है कि परमात्मा ने संसार को जो बनाया तो संसार का भी तो प्रत्यक्ष करे उसको भी जाने तो आपका जो क्वेश्चन था कि भाई ये सवितर्क और क्या है स्थूल पदार्थ का प्रत्यक्ष करता है आगे सूक्ष्म पदार्थ की बात है और कोई क्वेश्चन नहीं बस यही था मेरे में था, तो, मैं पूछना चाहता था। तो आगे है एक तय सीचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता ये चौवालिसवा नंबर सूत्र है ए तया एव इससे ही सविचार निर्विचार सूक्ष्म विषय वाली सविचार और निर्विचार समापत्ति की व्याख्यान निर्विचार समापत्ति व्याख्यात है की मुझ मह पतंजलि जी के द्वारा मुझ पतंजलि के द्वारा इससे ही सूक्ष्म विषय वाली सविचार नामक समापत्ति और निर्विचार नामक समापत्ति व्याख्या है इनका व्याख्यान किया गया है इसी के द्वारा समझ लीजिए जैसे वो है वैसे ही ए पीछे किसकी व्याख्या की गई है सवितर का समापत्ति और निर्भित समापत्ति की है ना जी हाँ जी सवितर का समापति और निर्भित समापत्ति परंतु एतया के द्वारा यहाँ पर निर्भित समापत्ति ही लेनी चाहिए मेरी दृष्टि में क्योंकि व्यास भाष पढ़ेंगे तो उससे भी स्पष्ट होगा और दूसरी बात यह है कि यदि व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो व्याकरण की दृष्टि में जो शब्द है जिसको हिंदी में यह कहते हैं एक को हिंदी में क्या कहते हैं जी यह या। और इदम शब्द का भी अर्थ है यह और वह शब्द के लिए संस्कृत में तप शब्द का प्रयोग होता है और अद शब्द का प्रयोग होता है तो व्याकरण के दृष्टि से भी देखें तो भाई इदम का अर्थ भी यह है और एतत् का भी अर्थ है यह ऐसे ही तत् का भी अर्थ है वह अदर्श का भी अर्थ है वह तो इसमें भेद क्या है ऐसा क्यों एक ही अर्थ के लिए दो शब्द का प्रयोग क्यों किया गया वो तो व्यर्थ है ना फिर जी यदि एक ही अर्थ के लिए दो शब्द का भी प्रयोग किया जाए तो ठीक नहीं है उसमें यादव कोई ना कोई भेद हो कोई ना कोई जब तक डिफेंस नहीं होगा तब तक वह निरर्थक ही माना जाएगा जब एक ही शब्द से वह काम चल जाएगा तो दो शब्दों को प्रयोग करने की आवश्यकता क्या है जैसे अंग्रेजी में अंग्रेजी में अंग्रेजी में जैसे सन है तो सामने जो दिख रहा है आकाश में जो स्टार है नक्षत्र है ना या नक्षत्र मानता है ना हाँ जी आज विज्ञान तो वो जो स्टार है नक्षत्र है सूर्य है हालांकि ज्योतिष की भाषा में वह सूर्य के ग्रह है पर जो भी हो तो ये जो है सूर्य है उसको अंग्रेजी में सन कहता है और कोई दूसरा शब्द है ही नहीं उसके लिए है क्या ना नारी भाषा में तो कई हैं हाँ अंग्रेजी में नहीं है तो कितना सरल है देख लीजिए अंग्रेजी में सन करे से कितना सरल है परंतु संस्कृत में सविता है मेहर है दिनकर है प्रभाकर है सहस रश्मी है सप्तरश्मी है इत्यादि अनेकों नाम है पचासों नाम है एक के लिए तो जब मोटी बुद्धि से देखेंगे सामान्य बुद्धि से देखेंगे जब गहराई से नहीं देखेंगे तो लगेगा कि अंग्रेजी भाषा ही अच्छी है। भाषा है संस्कृत भाषा उतनी अच्छी भाषा नहीं है ऐसे दिखेगी मतलब व्यक्ति को परंतु यदि सूक्ष्मता से देखेंगे तो नहीं सूक्ष्मता से देखेंगे तो अंग्रेजी भाषा संकुचित भाषा है कुछ हाँ। अंग्रेजी भाषा विज्ञान की भाषा नहीं है और संस्कृत भाषा पर हम जब ध्यान देंगे तो संस्कृत भाषा पर आपको एक पदार्थ के लिए अनेक शब्द का प्रयोग है इस, ये इसलिए है कि एक पदार्थ जो सूर्य है उसके अलग अलग जो धर्म है उस धर्म को एक एक शब्द बताता है जैसे वो जो अग्नि का गोला जो ऊपर दिख रहा है जिसको हम सूर्य कहते हैं तो उस पदार्थ के लिए जो सूर्य शब्द का प्रयोग किया गया है तो वह सूर्य शब्द उसके एक धर्म को बताता है कि वह क्रियावान है शरती गती सूर्य वह चलता है वह क्रियामान है वह स्थिर नहीं है इस गुण को बता रहा है और सविता उसका नाम है सविता इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि वह सिरुम क्या करता है वो, वो भेरे वह सविता इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि वह सुबे वह अभिषव करता है वह पानी इत्यादि को खींचता है पानी खींचने का ओझ खींचने का गंदगी इत्यादि को दूर करने का यदि मान लीजिए आप इसको देख लीजिए की यदि सूर्य उदय न हो लंबे काल तक 15-15 दिन 20-20 दिन तक उदय न हो तो फिर वातावरण में बीमारियां पैदा हो जाती है व्याध्या और फिर व्यक्ति उससे रोगी हो जाता है तो पता है न जी हां की मारता है तो कीटाणुओं को मारा ना तो कीटाणुओं को मारता है तो गंदगी खींच लिया ना वो मारकर के समझ गया आपने जैसे कहा सविता है सूर्य पानी को खींचता है इसलिए वह सविता है और सूर्य सविता इसलिए भी है क्योंकि वह उत्पादक है उत्पादक है उस रूप में भी मैंने तो हाँ उत्पादक भी है क्या उत्पादक है हर चीज को उत्पन्न कर सूर्य के कारण ही सूर्य के कारण ही अन्न की उत्पत्ति होती है सूर्य के कारण ही वृक्ष उत्पन्न होता है सूर्य के कारण ही हर चीज उत्पन्न होता है सूर्य न हो तो उत्पत्ति नहीं हो सकती सूर्य न हो तो सूर्य ही प्राणी को भी उत्पन्न करता है जगाता है हर चीज करता है तो इसलिए वह उत्पादक है इसलिए वह सविता है तो इन सभी गुरुओ को बता रहा है सविता शब्द ऐसे ही मिहिर शब्द है मिहिर जो है बता रहा है कि मिहर से चले यह सिंचती मिहिर जो सिंचता है अब क्या है कि सूर्य जो है वह वर्षा को पैदा करता है कि नहीं करता है सूर्य न हो तो वर्षा हो जाएगा ना तो इसीलिए वह मिहर है वह सिंचता है अपनी किरणों के माध्यम से हर वृक्ष इत्यादि में मनुष्य इत्यादि में विटामिन डी को सिंचता है कि नहीं जी बोलते हैं कि आप लोग कहते हैं कि भाई इसकी विटामिन डी की कमी है इसकी विटामिन डी की गोली दो और नहीं तो जो है विटामिन डी जो है सूर्य में है नेचुरल है है ना जी हाँ जी तो शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो जो हम सूर्य का जब आतप लेते हैं सूर्य का जब हम सेवन करते हैं तो वो हमारे अंदर विटामिन डी को सींचता है तो ये है आप इसको ज्यादा समझ सकते हैं और जो विज्ञान वाले उसको ज़्यादा समझ सकता है कि सूर्य की सूर्य अपने किरण के माध्यम से प्राणियों को क्या क्या प्रदान करता है वह सब तो सींचना हो गया ना जी जी तो वह इसलिए मिहिर है सूर्य का नाम सप्तरश्मी है सप्तरश्मी इसलिए है कि उसमें सात प्रकार की किरणें हैं सात प्रकार के रंग है न जी सात प्रकार की किरण है इसलिए वह सप्तरश्मी है वो रश्मि भी बताया है की सहस्त्र रश्मि है वह सहस्र रश्मि इसलिए है क्योंकि उसमें हजार प्रकार की किरणें हैं और हमने तो यहाँ तक पढ़ा एक वेद विद्यांग निरसन है मन, का स्कॉलर है वो थे भगवत दत्त जी जो है उन्होंने एक वेद विद्यांग निरसन बताया उसमें सहस्त्र रश्मि का उल्लेख करते हुए बता रहे हैं कि उसमें से सात रश्मी में से कुछ किरणें जो है वर्षा को पैदा करने वाली किरणें हैं कुछ किरणें जो है क्या बोलते हैं कि गर्मी को पैदा करने वाली किरणें हैं कुछ किरणें जो है वह आइस को पैदा करने वाली किरणें हैं वह वो उसमें जो लिख रहे हैं अनुसंधान करके बताते हैं कि हमें जहां तक याद है कि बोलते हैं 400 जो उसमें हजार प्रकार की किरणें में जो 400 प्रकार की किरणें हैं 400 हंड्रेड टाइप्स वो किरण जो है आइस को पैदा करने वाली बर्फ को पैदा करने वाली किरणें हैं और उसमें से 300 प्रकार की किरणें जो है वर्षा को पैदा करने वाली है और 300 जो है गर्मी को पैदा करने वाली है हमें जान तक याद है उसमें कुछ परिवर्तन भी हो सकता है तो हमें जहां तक याद है इसी तरीके से उन्होंने प्रमाण देकर के विभाग किया है तो देखिए कितने बड़ा विज्ञान है हमारे यहाँ पर एक पदार्थ के लिए अनेक नाम जो है वह एक एक गुण को एक एक विज्ञान को एक एक धर्म को बताता है और इस तरीके से यदि बच्चे को सिखाया जाए वह बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है वो परंपरा ही लुप्त हो गया लुप्त हो गया यानी यही तो मुश्किल हो गई हम लोग की हाँ वो परंपरा लुप्त हो गया वो तो ये ऐसे व्यक्ति जो कि विज्ञान भी पढ़ा हो और इसको भी पढ़ा हो और इस तरीके से परंपरा को लाए ध्यान करके इस करके लाए तो ये बहुत बड़ा हो सकता है अब हमारे अब हम अब जैसे मैं अपनी बात बताऊ जब मैं पढ़ता था तो पढ़ते समय मुझे इस तरीके का जो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके का मेरा ज्यादा रुचि था कि मैं इस तरीके से वेद पे काम करूंगा वेद से विज्ञान को खोजूंगा परंतु अभी ऐसी बात हो गई की खाने के लिए मरी हुई है खाने के लिए मस्जिद में कि कैसे कमाऊंगा कैसे बच्चे को खिलाऊंगा तो इस तरीके की ज्यादातर जो विद्वान जब ब्रह्मचारी होता है तो ब्रह्मचारी अवस्था में अपने मन में इतना आता है उसको कि उसको व्यवहार पता नहीं रहता है उसको समाज में कैसे उसको जीना है वो पता नहीं रहता है तो उत्साह से अच्छे से अच्छे संकल्प करता अच्छी भी बात है परंतु जब समाज में कष्ट होता है अनेक प्रकार की बात होती है जब अबहलना की ऋषि से जब विद्वान को देखा जाता है जब यदि कोई कुछ हमने ऐसा भी देखा है कि मेरे जीवन में आता है आया है यहाँ पर भी आया है और और भी जगह आया है इसलिए मैं इंडिया में पंडिताई में नहीं, नहीं करता था पुरेष नहीं करता था मैं यहाँ पर आकर मैं कर, कर रहा हूँ वहां पर अपना योग इत्यादि का कार्य करता था, था उसी से पैसा कमाता था और पढ़ाना हमारा सब का काम है जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को ऐसे में इंडिया में भी इतना तो व्यस्त रहते मैं पढ़ाना नहीं छोड़ता था भलो ही एक घंटा पढ़ाऊंगा विद्यार्थी को रख करके मैं पढ़ाता था हमारे पास रहता था, था विद्यार्थी और कोई ना कोई आता ही था और उसको मैं पढ़ाता था तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर आकर के देखा विद्वान को पैसा देंगे बेचारे का बात नहीं है चलो दया के दिशे दे देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए ना, ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए अभी मैं क्या नहीं समझ पाता हूँ यदि मुझे कोई दया के से दे देता है तो मैं क्या समझता नहीं हूँ कि मुझे मेरे प्रति उसकी कैसी भावना है, पर तो बोल नहीं सकता तो पहले का अभिप्राय है कि हमारे संस्कृत के एक एक शब्द में विज्ञान है बस उस पर अनुसंधान की आवश्यकता है और इसमें जो संभ्रांत व्यक्ति है वह सम्भ्रांत व्यक्ति ही अच्छे से विद्वान बन करके संस्कृत के भी और जैसे अभी एक बहुत अच्छा काम कर रहे है एक नाम सुने हैं ये उनका पता है मैंने उनका सुना है उनकी उन्होंने कई वर्षों से कह रहे हैं कि वो छा, छा, छापेंगे अभी छापाया तो नहीं उन्होंने अभी अभी अभी वो पूर्ण हो गया है क्योंकि देखियो भाष्य कर ही रहे थे ना वो आय ब्राह्मण का अब पूर्ण हो गया है क्योंकि देखिये कहने और करने में बहुत अंतर होता है न बहुत बहुत हाँ जी बहुत, बहुत अब कारने में तो मैं बोल दिया कि भाई मैं पूरा दर्शन इत्या पढ़ा दूंगा आपको कितने देर का दिया हूँ परंतु करने में समय लगता है ना बहुत बहुत देख रहे कितने से पढ़ रहे हैं अभी चौवालिस सूत्र उतरी हुआ है थीज़ी तो, थीज़ी। हाँ, तो ऐसे ही वो जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे है उन्होंने प्रतिज्ञा किया हुआ है वो तो हमने वो अपने गुरुकुल में भी उनको बुलाये हुए है बुलाये थे हमारा जो आश्रम चलता है इंडिया में तो वो जो है हमारे गुरुकुल में हमने रामायण जो कथा के लिए बुलाया था उस समय रामायण कथा किया करते थे तो कहने का है है कि वो उन्होंने जैसे वीरा उठाया और वैसे वीरा उठाने वाले को टांग इतने खींचते हैं आर्य समाज के लोग या दूसरे लोग है कम और प्रतिरोध करते हैं ज्यादा और बजा करते हैं तो इस तरीके से अस्तु चलिए मैंने अपने एक भावना बता दी कि मेरी क्या भावना थी क्या भावना हुई और क्या होना चाहिए तो ये हमने अभी आपको जो उदाहरण दिया इसमें ये है कि हमारे यहां पर एक एक पदार्थ के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग है तो वह बहुत बड़ा विज्ञान, विज्ञान है।, है उसके पीछे विज्ञान है उसके ऊपर बहुत बड़ा जो है वो विज्ञान है तो ऐसे ही एत इस पर ये बात चली थी कि एत और इदम ये दोनों यह शब्द के लिए प्रयुक्त है तो दो शब्द का प्रयोग जिसमें सूक्ष्म भेद है और ऐसे ही अदस और तप इन दोनों शब्दों का प्रयोग वह के लिए है तो दोनों में भेद है विज्ञान है क्या तो इदम अस्तु सन्निकृष्टे निकटतर वर्ती चैतो रूपम अदु भी तो इदमस्तु तीक्षे बोल रहे हैं कि जब एक विद्वान इदम शब्द का प्रयोग करता है तो यहाँ पर इदम शब्द का मैंने इदम शब्द का एक शब्द का प्रयोग है तो बोलते इदम शब्द का प्रयोग सन्निकृष्ट अर्थ में होता है समीप अर्थ में होता है सन्निकृष्ट मैंने समीप संधीप। संधीप। संधीप। का मतलब क्या होता है जी? समीप समीप नियत तो इदम शब्द का प्रयोग समीप अर्थ में होता है और निकटतर वर्ती चैतम और शब्द का जो प्रयोग होता है और अधिक नजदीक निकटतर के लिए प्रयोग होता है मन जैसे मानिए दोनों निकट है आपके समीप में आप जहां पर बैठे होंगे अभी टेबुल पर या जहां पर ही बैठे होंगे तो आपके समीप जो वस्तु होगा और उससे थोड़ा पीछे होगा पीछे वाला भी निकट है परंतु उसकी अपेक्षा से आपके अत्यंत नजदीक जो है वो निकट कर है तो निकट कर के लिए एकत का प्रयोग करेंगे और निकट के लिए इदम का प्रयोग करेंगे समझ लिया हाँ जी तो यहां पर एक है एक है इससे तो यहां पर दो चीज है एक सवितर्क है दूसरा निर्वित है क्या जी पीछे सूत्र को जो आप देखेंगे तो पीछे सूत्र में पहला जो है वह क्या है बोलते हैं कि बयालीसवा नंबर सूत्र है कि तत्व शब्दार्थ ज्ञान विकल्प इस संकरणा सवित समापत्ति ये भी है इस चौवालीस नंबर सूत्र के समीप में और दूसरा है तैतालीस नंबर सूत्र स्मृति पदिशुद्ध स्वरूपा निर्वितर का ये भी है चौवालीस नंबर जो एक विषय व्याख्याता इसके समीप में तो बताइए इसमें निकट कौन है निकटतर कौन है निकटतर बोलिए हो गया जी हाँ तो निकटतर तो ऋषियों ने एक का प्रयोग किया है इसलिए के द्वारा यहाँ पर निर्वितर का ही लेनी चाहिए मेरे दृष्टि में और हमारे जो गुरु जी है आचार्य सत्यजीत जी उन्होंने का निर्वितर का ही लिया है का निर्वितर का ही लिया अपने तो दूसरे जैसे स्वामी विश्वंगी हो गए या आप के पास पुस्तक होगा तो पढ़िएगा देखिएगा कि वो लोग क्या व्याख्या करता है एक का अर्थ का नवितर का दोनों करता है परंतु तो ठीक नहीं है व्यास बात से ही पता चलता है और अकॉर्डिंग टू ग्रामर हम जो ग्रामर हमने पढ़ा है उसको ध्यान में रख के, मतलब यहाँ पर एतया जो है से का ही लेना चाहिए सवितर का नहीं लेना चाहिए समझ गया जी तो समझ तुम सन्निकृष्ट निकटतर वर्ती रूपम एक जो रूप है सन्निकृष्ट और अर्थ में इदम का और एत का जो है निकटतर में प्रयुक्त होता है निकटतर अर्थ में उसका प्रयोग करेंगे और अदस्तु भी प्रतिष्ठे परोक्ष का प्रयोग जो होता है वह दूर अर्थ में होता है दूर अर्थ में होता है दूर में हो वह आधा है तो असौ आग छति असौ बाल का और तत् जो है परोक्ष में होता है तो परोक्ष भी दूर होता है परंतु वह इंद्रियों से जो परे है अभी जैसे इंद्रियों से परे हैं आप आप जो है मैं अपने इंद्रियों से नहीं देखा आंख से नहीं देख रहा हूं तो इसलिए कह सकते हैं कि सहा सुधीर आनंद जिसको हम इंद्रियों से नहीं देखे और वो आ रहा है तो सह आग छक ऐसा प्रयोग होना चाहिए परंतु तो आजकल सामान्य रूप से संस्कृत भाषा में भी जो है इतनी गहराई है परंतु सामान्य बोलचाल की भाषा में जो संस्कृत के प्रचार प्रसार करने का जो हो रहा है उसमें इसका ध्यान नहीं रखा जाता है कि अदस का प्रयोग कहां करें का प्रयोग कहां करें जो मुख में आ गया अदस का आ गया तो अदस का समझ गया तो जी हाँ जी ऐसा तो अदस्त का प्रयोग प्रकृष्ट अर्थ में है अथ तो दूर अर्थ में है और तत्पयोग परोक्ष अर्थ में होता है तो आइये एक यही वह सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया इसके द्वारा ही अर्थात इस निर्वतर का समापत्ति के द्वारा ही सूक्ष्म विषया सविचारा निर्विचारा च व्याख्या ऐसा कीजिएगा कि इस निर्वतर का समापत्ति के द्वारा ही सूक्ष्म विषय वाली विचार नामक समापत्ति और निर्विचार नामक समापत्ति व्याख्यान कर दी गई की मने इसकी कर दी गई सुक्मिशाली स्विचार नामक समापत्ति और निर्विचार नामक समापत्ति का व्याख्यान कर दिया गया क्योंकि उसके द्वारा ही कर दिया गया क्योंकि पीछे जो है पीछे जो निर्मित का समापति की जो व्याख्या की उसी के द्वारा इसका भी व्याख्यान कर दिया गया ये महर्षि पतंजलि जी कह रहे महर्षि पतंजलि जी में उस सूत्र के द्वारा ही इस सूत्र की व्याख्या कर दिया समझे तो ये, ये व्याख्या इसके द्वारा ही व्याख्यान हो गया इनके द्वारा ही माने ये मैंने इन व्याख्यान के द्वारा ही महर्षि पतंजी ने व्याख्यान कर दिया सविचार निर्विचार सूक्ष्म निर्विचार सभापत्ति सु का तो क्या व्याख्यान कर दिया जी तो आपने निविचारा में क्या पढ़ा था निर्विचार निर्विचारा में पढ़ा था कि सब सविचरिका में तो सब शब्दार्थ ज्ञान की संकीर्णता होती है शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों मिले हुए होते हैं निर्विचारा में आपने क्या पढ़ा कि केवल अर्थ का ज्ञान होता है शब्द न उसमें शब्द का शब्द का ज्ञान नहीं होता कि शब्द का ये शब्द है इसका ये अर्थ है और ये ऐसा जानना ये ज्ञान हो गया तो शब्द अर्थ और ज्ञान वो संकीर्ण होते हैं सभी पर निर्भित में क्या होता है केवल अर्थ की प्रती होती है अर्थ मात्र का ज्ञान होता है और कुछ नहीं होता उसमें शब्द नहीं होता उसमें क्या बोलते हैं कि न सुत होता है न अनुमान होता है कुछ भी नहीं होता निर्वितर का में समझीजिए हाँ जी, हां जी. ऐसे ही इसमें भी सविचारा निर्विचारा जो समापत्ति है इसमें भी शब्दार्थ ज्ञान संकर्ण नहीं होता बल्कि वह अर्थमात्र होता है बल्कि वह अर्थमात्र होता है और निर्विचार में आपने क्या पढ़ा था निर्विचार में कि अवयवी रूप में ज्ञान होता है जी अवयवी जो विशेष है इकट्ठा पूरा ऐसे ही सूक्ष्म विषय में भी वो उसी रूप में होता है नहीं अवयवी रूप में होता है अवयव रूप में नहीं होता समझे तो ये हो गया तो ऐसे इसमें मिशल एक यही बाचारा निर्विचारा का सूक्ष्म विषया व्याख्याता इस इस का समापत्ति के द्वारा ही सूक्ष्म विषय वाली सविचार निर्विचार समापति व्याख्या का व्याख्यान कर दिया गया ये है ऐसा अब इस पर जो है आ, क्या कहते हैं उनसे देखिए भूत अभिव्यक्त देश धर्म केमित्ताव छिन्नषु या समापत्ति सा इति उच्यती सबिचारा समापत्ति क्या है इसकी व्याख्या कर रहे हैं तो बोलने देखिए वह सवितर तो स्थूल विषय वाला था परंतु यहां पर सूक्ष्म विषय है तो, सबीतर, तो भूत तो सूक्ष्म में, सू, में, में तो क्या अभिव्यक्त धर्म के शु अभिव्यक्त धर्म वाला अभिव्यक्त धर्म ये शाम जिनका धर्म अभिव्यक्त है प्रकट है जिनका धर्म प्रकट है तो अभिव्यक्त धर्म मना होगा पूरा का पूरा हो गया ना जी जी। तो जिनका धर्म प्रकट है तो अभिव्यक्त धर्म वाले सूक्ष्म भूतों में भूत सूक्ष्मों में भूत सूक्ष्म क्या हुआ जी भूत सूक्ष्म जो हो गया वह आगे बताया जाएगा आगे आप जो 45 नंबर सूत्र पढ़ेंगे तो सूक्ष्म विषय है क्या उस विषय तो कहां तक है तो अलिंग पर्यावधान प्रकृति तक है तक है तो यहां पर अब ये तो व्याख्यान अब जो प्रत्यक्ष करेगा जब साधना करेंगे तब पता कि भूत से क्या लिया जाए पूरा मन पंचतन मात्रा से लेकर के क्योंकि तो भूत सूक्ष्म पंचतन तो मात्रा तो है ही और वैसे मन को भी कर सकते हैं और भी महात को भी कर सकते हैं प्रकृति को भी कर सकते सबको कह सकते हैं परंतु यहाँ पर यह है कि भूत सूक्ष्म का कुछ विद्वान जो है कहते हैं कि भाई पांच तन्मात्रा है। पांच तन्मात्रा तन्मात्रा तन्मात्रा है है है जब शब्द, शब्द स्पर्श रूप रस गंध वो लिया जाएगा और आनंदांग संप्रदाय समाधि में फिर जो है वो मन इत्यादि का लिया जाता है मन लेकर के प्रकृति पर्यन तक जाता है या उसमें भी हमने आपको पढ़ाया है कि यदि आप इसमें भूत सूक्ष्म में वहां पर विचार अनुगत में यदि आप सूक्ष्म में लेते हैं महत्वपूर्ण लेते हैं तो फिर आनंदानुगत में जो है प्रकृति ले लिया जाएगा परंतु तो कैसे भी कैसे न कैसे कैसे न प्रत्यक्ष होता है किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष होता है तो यहाँ पर भूत सूक्ष्म में सुन सूक। मात्रा मानिए ले लीजिए या और भी मनी चार्ज में ले लीजिए जो घी लीजिए तो बोल रहे हैं कि तत्र भूत सूक्ष्म उनमें उन उन उन से किनमे से उनमें उन समझ में नहीं आ रहा है बार बार कर रहा है उनमें से उनमें से किनमे से अर्थात स्विचारा समापत्ति और निर्विचारा समापत्तियों में से इन दो निर्धारण में नहीं है यहाँ पर जो तत्र जो अभ्य है तो उनमें से उन सविचार निर्विचार समापत्तियों में से अभिव्यक्त धर्म के शु भूत सूक्ष्म अभिव्यक्त धर्म वाला प्रकट हुआ धर्म वाला व्यक्त धर्म वाला भूत सूक्ष्मों में और क्या देश काल निमित्तानुभवाव छिन्हनेशु देश काल और निमित्त के अनुभव से अविचिन में अच्छा, अविछिन्न माने युक्त विशिष्ट कि बोल रहे हैं कि देश जब व्यक्ति जब योगी जब योगी समाधि लगाता है भूत सूक्ष्म में जब समाधि लगाता है उसमें जब अपनी समापत्ति करता है तो उसमें जैसे दंध पर लगाया तो जो गंध पर लगाया या शब्द पर लगाया या स्पर्श पर लगाया या जिस पर भी लगाया तो वह उनके क्या क्या धर्म है गंध के क्या धर्म है उस समय वर्तमान में अभिव्यक्त जो प्रकट उस समय क्या है क्योंकि वर्तमान में जो प्रकट है उसी धर्म को लिया जाएगा प्रकट हुआ धर्म तो वर्तमान में जो प्रकट धर्म है अभिव्यक्त जो धर्म है और किस देश में है जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि यदि हालांकि स्थूल उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे पेन है कलम है आपके हाथ में कलम होगा या आपके पास अब कलम है तो कलम है तो एक तो यह हुआ कि भाई ये कलम है परंतु तो किस स्थान पर है किस समय है वर्तमान समय में है वर्तमान काल में है यह भी बोध हो रहा है उसका भी अनुभव हो रहा है किस देश में रखा हुआ किस स्थान पर हुआ कलम है वो भी है हाथ में है या जमीन पर है किस देश में है और किस निमित्त से उस कलम को देखा जा रहा है ज्ञान जा, हो रहा है तो वह आंख से ज्ञान हो रहा है तो ऐसे ही जो गंध में जब व्यक्ति संपत्ति लगाता है शब्द में लगाता है स्पर्श में लगाता है रूप में लगाता है रस में लगाता है जिसमें भी समाधि लगाता है जब योगी तो वह किस देश में है किस काल में है उस वर्तमान काल में है तो वह वर्तमान काल का भी अनुभव होता है ज्ञान होता है देश का भी ज्ञान काल का भी ज्ञान और निमित्त का भी ज्ञान किस निमित्त से उसको देखा जा रहा है तो चित्त से उसको देखा जा रहा है चित्त से देखा जा रहा है ना जी हाँ जी तो मन से देखा जा रहा है बुद्धि प्रज्ञा से देखी जा रही है तो ये देश काल और निमित्त के ज्ञान से अब छिन्न जो सूक्ष्मभूत है तो क्या अब इसका पूरा यह करेंगे देश काल और निमित्त के अनुभव अर्थात ज्ञान अनुभूति प्रत्यक्ष वो भी अनुभव प्रत्यक्ष ही हो गया ना ये? से अविछिन्न युक्त अभिव्यक्त धर्म वाला वर्तमान में जो प्रकट धर्म है जो धर्म अभिव्यक्त है उस धर्म वाले सूक्ष्म भूतों में जो समापत्ति होती है असविचारा स्थिति उच्चते वह सविचार नामक समापत्ति कही जाती है उसको सविचार नामक समापत्ति कहते हैं समझ लिया हाँ जी तो सौ विचार नामक जो समापत्ति है सौ विचार नामक जो समापत्ति है वह सौ विचार नामक समापत्ति में क्या क्या बोध हुआ देश का बोध हुआ कारण पर्पज का देश बने स्थान गंध जिस जिसमें समापत्ति लगाई योगी ने जिसमें समाधि लगाया गंध में लगाया तो गंध किस देश में है दंड उस देश का भी ज्ञान होता है किस समय में है उस काल वर्तमान में है तो उस वर्तमान काल का ज्ञान होगा और निमित्त उसका साधन क्या है उसको देखने का साधन क्या है निमित्त कारण क्या है निमित्त माने साधन कारण तो उस निमित्त का भी ज्ञान होता है इससे युक्त होता है वह माने जो सूक्ष्म भूत है अभिव्यक्त धर्म वाला उसमें समापत्ति जो समाधि होती है उसको कहते हैं सविचारा नामक समा, समापत्ति समझ गए जी। तथा एक बुद्धि निर्ग्राहग्राह्यम एवं है ना निग्राह्यम एव उदित उदितम हाँ उदित धर्म विशिष्टम उदित धर्म विशिष्टम भूत सूक्ष्म आलम्बनी भूतम समाधि प्रज्ञाया उपतिष्ठते ये कर देखो पत्र उनमें भी उनमें भी मने उन सविचार समापत्ति में भी, भी से ये जा रहा है कि जैसे निर्विचर का समापति में एक बुद्धि के द्वारा निग्राह्य था आप जब निर्वि निर्विचारा, निर्विचारा समापत्ति में जब देखेंगे तो क्या है निर्विचारा का क्या स्वरूप था तो हमने बताया था आपको पीछे पढ़कर मैंने बताया था कि तस्या एक बुद्धि क्रमो व्यर्थात्मा अनुप्रतय विशेषात्मा प्रभादी घटागिर वालों विशेषो भूत सूक्ष्म आत्मेना व्यक्तेन अनुमिता स्वना प्रादुर्भवी ये बताया था कि एक एक एक तो है है कि वो भी जो है, का भी जो बुद्धि के द्वारा उत्पन्न होने वाला है मैंने एक बुद्धि के द्वारा मैंने एक बुद्धि मतलब क्या हुआ एक ज्ञान इसमें अलग अलग ज्ञान नहीं है जैसे एक ही बुद्धि एक है एकत्व बुद्धि से उत्पन्न होने वाला है एकत्व ज्ञान एक ज्ञान के द्वारा ही पैदा होने वाला है ये सवितरका में क्या था सवितरका में एक बुद्धि नहीं थी उसमें बुद्धि नहीं थी, उसमें शब्द अर्थ और ज्ञान का अविभागे वो जो वो बताया था कि उसने जो है जो कहा था कि तब यथा गौ गौ शब्द गौरती अर्थ गौरति ज्ञान अविभागे विभक्ता नाम दृष्टम अप्रहम ना तो वहां पर जो है गौ ये शब्द गौ ये अर्थ गौ ये ज्ञान गौ ये ज्ञान ये अविभाग रूप से अभिन्न रूप से अभेद रूप से विभक्तों का भी ग्रहण विभक्तों का भी विभक्तों का भी ज्ञान देखा जाता है तो वहां पर क्या है वहां पर शब्द अर्थ और ज्ञान का संकीर्ण मिला हुआ था मैंने शब्द का भी ज्ञान था अर्थ का भी ज्ञान था मैंने यह गौ या शब्द है यह ज्ञान हो गया गौ ये अर्थ है इसका भी ज्ञान हो गया और गौ ये है ये भी हो गया तो उसमें गौ शब्द का भी ज्ञान गौ अर्थ का भी ज्ञान तो वहां पर भेद हो होगा ना ये अभिभा हो रहा है शब्द अर्थ और ये दोनों एक तीनों एक ही साथ अब मिश्रित है मिला हुआ है परंतु वह तीनों का मिला हुआ वह है अविभागेना तो वहां पर एक बुद्धि यदि आप देखेंगे तो एक बुद्धि को उत्पन्न करता है एक बुद्धि को उत्पन्न करता परंतु यहां पर ये जो है निर्वितर जो समापत्ति है इस निर्वितरता समापत्ति में यहाँ पर एक बुद्धि के द्वारा पैदा होने वाला है एक ज्ञान के द्वारा पैदा होने एकत्व बुद्धि के द्वारा उपक्रम है आरंभ होने वाला है एकत्व बुद्धि एक रूप तो में ही होगा वह भिन्न भिन्न भिन रूप में नहीं होगा शब्दार्थ ज्ञान संकीर्ण इसमें नहीं है बस एकत्व बुद्धि है एकत्व ज्ञान के द्वारा है वह उस अर्थ रूप में ही है उसमें शब्द है न वह उस तरीके का ज्ञानात्मक है बस एक केवल अर्थवास है ऐसे ही यहां पर बोल रहे हैं एक बुद्धि निर्ग्राह्य एक बुद्धि के द्वारा निर्ग्राह्य है वो सभापत्ति जो है क्या बोलते हैं कि ये जो ये जो सूक्ष्म भूत है वो एक बुद्धि के सविचार नामक जो समापत्ति है इसमें भी एक बुद्धि के द्वारा निर्ग्राह्य है वह सूक्ष्म भूत समझ के एक ज्ञान एक बुद्धि माने एकत्व बुद्धि एक ज्ञान अलग अलग ज्ञान नहीं एक ज्ञान के द्वारा निर्ग्राही है एक ज्ञान के द्वारा ही निर्ग्राही है निर्ग्रही है और उदित धर्म अविशिष्टम उदित धर्म उदित सॉरी उदित धर्म विशिष्टम अविशिष्टम नहीं है मैंने इधर था इसलिए उदित धर्म विशिष्टम तो बोल रहे हैं कि उदित धर्म से विशिष्ट सूक्ष्म अर्थात उस समय उस सूक्ष्म भूत में गंध में में शब्द स्पर्श में रूप में जिसमें भी यह कहे तो उस समय वर्तमान में जो धर्म प्रकट है उससे वह विशिष्ट है उसी धर्म से विशिष्ट है अगर न भूत न भविष्य माने जैसे मान लीजिए उदाहरण तो घड़ी है आपको सुन उदाहरण अभी घड़ी है अब घड़ी को आप देख रहे हैं तो घड़ी जिस वर्तमान धर्म से युक्त है अभी अभी रूप में है परंतु जिस समय यह घड़ी बना हुआ नहीं था अलग अलग पार्ट में था तो अलग धर्म से युक्त था कि नहीं हेलो हाँ जी हां जी मैं सुन रहा हूं और जब टूट जाएगा तभी अलग धर्म से युक्त हो जाएगा कि नहीं के बाद तो मैं समझा नहीं है मैंने एक घड़ी है हाँ जी। घड़ी घड़ी की उत्पत्ति से पहले घड़ी के अलग अलग पार्ट थे ना जी आप अलग अलग तो, थे तो अभी समूह रूप में एक अवलबी रूप में जो है संस्थान विशेष जो धर्म है क्या वही धर्म पहले जो अलग अलग पार्ट में था वही था ना, ना, ना। अब तो तो तो तो, थी, थी. तो तो तो तो इकट्ठी करके टाइम दे दे रही रही आगे नहीं थी ये अलग धर्म वाला था ना जी और भविष्य हो जाएगा नैसे जैसे कमजोर होता जाएगा टूट जाए या अपने आप ही धीरे धीरे करते करते अपने आप समाप्त हो जाएगी नहीं हाँ जी तो अलग धर्म वाला हो जाएगा ना तो तीनों अलग, अलग अलग धर्म वाले हो गए वही घड़ी भूत काल में अलग धर्म वाला था अलग अलग रूप में जब था तो और आगे अलग रूप में हो जाएगा परंतु सभी सविता समाप्ति में क्या होता है वर्तमान समय में जो धर्म है उसी से वह विशिष्ट होता है तो ये कह उदित धर्म विशिष्टम सूक्ष्म भूतम मन भूत सूक्ष्म मन उदित धर्म से विशिष्ट प्रकट जो धर्म है वर्तमान में विद्यमान जो धर्म है उससे विशिष्ट है वह भूत सूक्ष्म होता है समझ गए और आगे क्या करें कि भूत सूक्ष्म हो गया आलंबनी भूतम और आलंबनी भूत है आलंबनी रूप है मतलब अर्थात सविचारपत्ति का आलंबन है यह सूक्ष्म भूत भूत सूक्ष्म तो आलंबनी भूत आलम्बन को प्राप्त हुआ यह सूक्ष्म भूत समाधि प्रज्ञायाम समाधि प्रज्ञा में उपतिषते उपस्थित होता है मैंने इसका स्वरूप बताया जैसे पालन निर्भित समापत्ति का स्वरूप बताया था ऐसे ही यहां पर सविचार समापति का स्वरूप बताया जा रहा है कि सविचारापत्ति में क्या क्या होता है तो बताया कि सह विचारा सभापति में एक बुद्धि के द्वारा वह सुख निर्ग्रही होता है भिन्न भिन्न बुद्धि के द्वारा भिन्न भिन्न उसमें ज्ञान नहीं होता अलग अलग नहीं होता संकीर्ण नहीं होता मैंने संकीर्ण नहीं होता केवल एक बुद्धि होती है एक ज्ञान होता है उस एक ज्ञान के द्वारा निर्ग्राही होगा अलग अलग ज्ञान के द्वारा नहीं होगा एक बात वह सूक्ष्म दूसरी बात होगी कि वह उचित धर्म से विशिष्ट अलग नहीं न भूत न भविष्यत धर्म से विशिष्ट नहीं है केवल उदित उदित माने वर्तमान जो अभी उदय को प्राप्त होने उदित हुआ उदय को प्राप्त हुआ उदित जो धर्म है इसी वर्तमान समय में जो जिस धर्म से युक्त है उसी धर्म से वो विशिष्ट होगा भूत बाला न भूत वाला न भविष्यत वाला समझेट में जैसा उसका स्वरूप है भूत सूक्ष्म का वही वह किसी से मिला हुआ भी नहीं होगा वह किसी से मिला हुआ भी नहीं होगा क्योंकि तो जैसे मानिए शब्द है तो शब्द जो है शब्द तो एक है शब्द जो है शब्द गुणकम आकाशम उसका एक ही परमाणु है एक ही मतलब ये रूप है परंतु तो स्पर्श का स्पर्श का क्या मैंने केवल एक ही रूप नहीं है उसका जो है हमने जो पढ़ा था उसके जो दो माने शब्द और स्पर्श का जो है अभी बताता हूं शब्द देखिए ये है कि जैसे तन मात्रा में शब्द तन मात्रा स्पर्श तन मात्रा रूप तन मात्रा गंध तन मात्रा तो शब्द तन मात्रा जो है में एक लक्षण होता है एक ही चिन्ह होता है अब अनेक नहीं होता लक्षण स्पर्श तन मात्रा में दो लक्षण होते हैं एक शब्द होता है क्या स्पर्श दूसरा स्पर्श होता है एक शब्द भी होता है जो तो मनुष्य में शब्द संश्लिष्ट हो गया ना जी इसलिए शब्द भी और स्पर्श भी है रूप तन मात्रा में तीन लक्षण होते हैं कि रूप कहते किसे शब्द तो भी है स्पर्श भी है रूप भी है क्योंकि जब रूप रूप में स्पर्श भी हो जाता है ना जी, जी। क्योंकि तीन है आपको जो पढ़ेंगे ना सत्याप्रकाश के तृतीय उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया और तो शब्द स्पर्श रूप हो गया तीन लक्षण वाला हो गया रूप धनमा तो अब तो क्या हो गए शब्द स्पर्श रूप रस अब रस में चार है शब्द है इस शब्द रस तन मात्रा चार लक्षण वाला है शब्द स्पर्श रूप और रस और गंध जो है तन मात्रा पांच लक्षण पांच लक्षण वाला है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध समझ गए हाँ, उसमें ये है तो ये तो मिला हुआ है तो ये अनेक लक्षण वाले होने पर भी जब उसका बोध जब समापत्ति समय में एक ही पदार्थ के रूप में किया जाएगा इसलिए एक ही पदार्थ के रूप में किया जाएगा अलग अलग अलग अलग रूप में नहीं किया जाएगा समझ गए जी? हाँ, जी। एक ही रूप में किया जाएगा एक ही पदार्थ रूप में एक ज्ञान के एक बुद्धि ने निर्ग का मतलब हुआ, कि एक ज्ञान के द्वारा ही होगा उस समय जब व्यक्ति समाधि शब्द नहीं है बस उसी का ही हुआ बोध कर एक बुद्धि के द्वारा एक ज्ञान के द्वारा निर्ग्राह्य होगा अलग अलग ज्ञान के द्वारा इंद्रग्राह्य नहीं होगा कि जैसे सामान्य रूप से या अन्य समाधि में वो उसमें दिखता है उसमें प्रत्यक्ष करता है योगी कि में में, में, शब्द भी भी भी भी है, भी, रूप भी है, रस भी है, है, प्रित्वी में, प्रित्वी में, प्रित्वी है है, स्पर्श रूप रस गंध तो ही। पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी जो चलती सूर्य के चारों ओर तो इसमें शब्द है कि नहीं जी वायु के कारण वायु के कारण इसमें इसमें वायु पैदा हो जाता है तो कहने का अभिप्राय है परंतु जब ये स्वतंत्र रूप से अपने अपने रूप में यह एक एक धर्म वाला ही है गंध है तो गंध धर्म वाला ही है रूप है तो रूप धर्म वाला ही है तो इसलिए इसको इस रूप में भी कर सकते हैं कि एकत्व बुद्धि निर्ग्राह मे सविता समापत्ति में भी एकत्व बुद्धि के द्वारा निर्ग्राह है एक ज्ञान के द्वारा एक ज्ञान के द्वारा निर्ग्राह है अलग अलग ध्यान नहीं होगा संकीर्ण नहीं होगा आपस में मिले हुए नहीं होंगे और उदित धर्म विशिष्ट और उदित धर्म विशिष्ट होगा वर्तमान में जो धर्म है उसी से युक्त होगा न भूत का होगा न भविष्यत का होगा तो धर्म से विशिष्ट अवलंबनी भूतम् अवलंबनी भूत आलम्बन को प्राप्त हुआ ये आलम्बन है समा समापत्ति में सम विचार समापति में इसी का ही सहारा लिया जाता है तो अवलंबनी भूत अवलंबनी को प्राप्त हुआ या अवलंबनी हुआ आलम्बन को प्राप्त हुआ सूक्ष्म भूत समाधि प्रज्ञा में उपस्थित होता है समझ गया ये फिर आगे करें कि या पुनः सर्वथा सर्वत शांतोदिता व्यप व्याप्य है ना जी गलती लिखा होगा बारे में गलत लिखा है व्यपदेश है ना जी शांतोदिता व्यपेश का गलत लिखा व्यपदे लिख दिया गलती है हाँ तो या पुनः सर्वथा सर्वत शांतोदिता व्यपदेश धर्मान अव छिन्नषु सर्वधर्मानुपातिशु सर्व धर्मात्मकेशु सम सा निर्विचारा इति बोल रहे या पुनः सर्वथा अब निर्विचारा की व्याख्या कर रहे हैं सविचारा की व्याख्या कर दिया कि भाई दोनों में भेद क्या है जब दोनों निर्भित के समान ही है तो निर्भित में तो एक बुद्धि है तो उसमें जैसा है वैसे ही इसमें पूरा पूरा होना चाहिए तो नहीं उसमें भेद है निर्भित के समान होते हुए भी ये यहाँ पर सभीचारा में अलग है निर्विचारा में अलग है सभीचारा में देश काल निमित्त का ज्ञान होता है परंतु निर्विचारा में देश काल निमित्त का ज्ञान नहीं होता तो यहां पर ये यह है कि या पुनः और पुनः जो सर्वथा पूर्ण रूप से सब प्रकार से पूर्ण सर्वथा मैंने पूर्णतः सर्वथा सब प्रकार से पूर्ण रूप से सर्वतः सब ओर से चारों ओर से ये हो गया शांतोदिता व्यपदेश तो शांत उदित और अव्यपदेश्य है जी शांत शांत मतलब क्या हुआ जी ये इसका शरीर शांत हो गया इसका मतलब क्या हुआ व्यतीत हो गया ना जी हाँ जी भूत का तो शांत का मतलब भूत शांत का मतलब क्या हो जी भूत और उदित उदित मानित में प्रकट जो वर्तमान और अव्यपदेश है भविष्य अव्यपद्य का मतलब क्या हो जाएगा जी भविष्य हाँ तो अवैपदश्य माने भविष्य व्यपदस्य मतलब व्यपदेश के जो योग्य नहीं है व्यपदेश के जो योग्य है कहने ये जो योग्य है वर्तमान में जो कुछ भी होगा उसको कहेंगे ना जी भाई रोटी चाल मैंने ये जो है जो अभी कह नहीं सकते जिसको जो कि आगे होने वाला है वो अव्यपदेश हो गया ना जी व्यपदेश का मतलब हो कि कहने योग्य बोलने योग्य और अव्यपदेश का मतलब क्या जी? जो बोलने योग्य नहीं है वो तो भविष्य में क्या होगा उसको व्यक्ति बोल सकता है क्या ना, हैं? उसको नहीं बोल सकता हाँ जी हाँ तो अव्यपदेश तो ये अव्यपदेश ये लोग ना क्या कहते हैं फवित ज्योतिष वाले भविष्यवाणी जो करते हैं वह भी अव्यपदेश ही है वो तो अनुमान करते हैं वह स्थिति को देख करके अनुमान करते हैं वह प्रत्यक्ष नहीं है वह अनुमित है तो अव्यपदेश माने भविष्य ये हुआ, तो शांत उदित अव्यपदेश के जो धर्म भूत कालस्थ मैंने शांत धर्म काल में स्थित जो धर्म वर्तमान काल वर्तमान कालिक धर्म और भविष्य भविष्यकालिक धर्म जो है सूक्ष्मूतो का ये सब अनु मान विशेषण है, है। सूक्ष्म भूतेशु का अध्याहार कर लेंगे भूत सूक्ष्म माने भूत आ, भूत भूत में का अध्याहार कर लेंगे किसका कर, कर लेंगे अध्याय जी पीछे जो कहा था भूत सूक्ष्मेशु भूत सूक्ष्म करेंगे तो मैंने अथवा की शांतोदित व्याप व्यप्योतिता मैंने शांतोदिता व्याप व्यपेश धर्म भूते भूत सूक्ष्म सूक्ष्म भूत जो भूत कालस्थ धर्म मैंने जिसमें भूत भूतकालक जो धर्म है और जो वर्तमान कालक जो धर्म है भविष्य जो कालक जो धर्म है इससे रहित न भूत कालस धर्म से युक्त न वर्तमान काल, से काल धर्म से युक्त न भविष्यत कालस धर्म से युक्त इससे रहित भूत सूक्ष्मों में इसका मतलब क्या हुआ जी इसका मतलब क्या हुआ निर्विचारा नामक समापत्ति जब योगी लगाता है उस समय जब सिद्ध हो जाता है तो उस समय उसको ये भूत का है ये वर्तमान का है ये भूत काली गुण है ये वर्तमान काली गुण है ये भविष्य काली गुण है ये नहीं उसमें होता सब कुछ उसको वर्तमान में ही रहता है वह उस समय हुआ उसको वह मैंने हुआ ए, मने दिखाई देता है उस समय उसी समय हुआ मैंने कहने का अभिप्राय देखिए कि कितनी बड़ी बात है इसमें कि उस योगी को भूतकाल में इस गंध तन में स्पर्श में रूप तन में शब्द जितने तो भी तन है शब्द स्पर्श रूप गंध मात्रा या मन में या बुद्धि में या चित्त में या अहंकार में जिसमें भी अपने मन को लगाता है या सेंसेस में लगाता है जिसमें भी लगाता है जिन पदार्थों में तो उसका भूतकाल का क्या धर्म था वर्तमान काल का क्या धर्म है भविष्य काल का क्या धर्म है उसको उसी समय प्रत्यक्ष हो रहा हो तो प्रत्यक्ष हो जाता है उसी समय प्रत्यक्ष वर्तमान कालिक और भविष्यकालिक जो भी धर्म है उसको उस समय प्रत्यक्ष हो रहा होता है ये नहीं होता कि यह भूतकालिक है ये वर्तमान कालिक है भविष्यकालिक है नहीं समझ में आया केवल वर्तमान में जो बुद्धि में में तन्मात्रा में, जो भी प्रत्यक्ष हो रहा है समापत्ति में तो केवल वर्तमान काल में क्या अच्छा। परंतु निर्विचार में भूत भविष्य वर्तमान काल का तीनों का हो रहा है परंतु इस रूप में नहीं हो रहा कि भूत है कि यह भूतकालिक है भूतकाल में ऐसा था इसका धर्म और भविष्य काल में ऐसा होगा धर्म ऐसा नहीं रहा उस समय वर्तमान में भूतकालिक भविष्य वर्तमान का सब धर्म एक साथ ही प्रत्यक्ष हो रहा है, समझ गए जी। इसलिए भूतकालिक भूत से भूतकालिक धर्म से अविछिन्न नहीं है वर्तमानकालिक धर्म से अविछिन्न नहीं है और भविष्यकालिक धर्म से अविचिन्न नहीं है ये तो बस सदा सदा मान जिस समय हो रहा था उस समय ही वहा किस गुण वाला है यहां जैसे भगवान है ईश्वर है बताइए ईश्वर को सदा भूत भविष्य वर्तमान का प्रत्यक्ष है कि नहीं हाँ जी। उसके उसके लिए को भूत को लिए उसके लिए कोई कोई भूत भविष्य काल है ना। वो तो सदा ऐसा है भाई ये जो मन है इस गुण वाला है ये तो वर्तमान में भी अभी है भूत में भी मन जैसा होगा उसको सदा वो परमात्मा को भूतकालिक भी प्रत्यक्ष होता है वर्तमान कालिक भी प्रत्यक्ष होता है भविष्यकालिक भी सदा प्रत्यक्ष है, भी रहता है इसलिए उसमें भूतकाल वर्तमान काल और भविष्यकाल विशेषण नहीं जोड़ सकते कि जोड़ सकते हैं? ना। जैसे परमात्मा में भूतकाल भविष्य वर्तमान काल, काल नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि तो सदा उसको वर्तमान में प्रत्यक्ष ही रहता है उसको पता है कि ये आगे क्या होना है पीछे हमारे दृष्टि से भूतकाल वर्तमान काल है परंतु तो स्वयं की दृष्टि से तो वह सदा एक मनो बस वह किस गुण वाला है कैसा क्या इसका ये होना है उसको सदा वह प्रत्यक्ष ही रहता है ऐसे ही ईश्वर की तरह योगी को भी जो है जब वह निर्विचारण क्या होता है वह में जब स्थित रहता है तो उसको भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों का एक साथ प्रत्यक्ष हो रहा होता है उसमें भूत या भविष्यत या वर्तमान ऐसे कदि को जुड़ा हुआ नहीं जाता है समझ गई करोदिता बोलते हैं या पुनः सर्वथा सर्वतान शांतोदिता व्यापदेश्य व्यपदेश धर्म धर्मानुपाती निर्विचारा उच्चते तो बोल रहे हैं कि जो पुनः पूर्व रूप से सब ओर से शांत मन भूत वर्तमान और भविष्यत से रहित सभी धर्मों का अनुसरण करने वाला सर्वधर्मानुपाति माने सभी धर्म का इन पदा सूक्ष्म भूत जो है इनके जो भी धर्म है वो सभी धर्मों का अनुसरण करने वाला सभी धर्मों का अनुसरण करने वाला जो भूत सूक्ष्म सर्वधर्म धर्म दर्म, दर्म आत्म केशु उसी की व्याख्या है सर्वधर्मानुपात जो है अर्थात सर्वधर्मा आत्म सभी सर्व धर्म वाला सभी धर्म वाला क्या इसको अलग अलग करेंगे दो शब्द करेंगे क्या तो ऐसा कर सकते हैं कि सर्वधर्मानुपातिशु सर्वधर्मानुपातिशु का मतलब हुआ कि सभी धर्मों का अनुसरण करने उस समय वर्तमान समय में जो धर्म है जिस रूप में चल रहा है वो सर्वधर्मानुपाति हो गया वो सभी धर्म का अनुसरण करने वाला जो सुन सर्वधर्मात्म के शु का सभी धर्म वाला चाहे वह भूत वाला हो चाहे वह भविष्य वाला हो वो पूरे तो सर्वधर्मानुपातिशू मैंने वर्तमान कालिक सभी धर्म जो चल रहे हैं सभी धर्मों का अनुसरण करने वाला सूक्ष्मूत और सभी धर्मों स्वरूप धर्म स्वरूप वाला जो सूक्ष्म है उनमें जो समापत्ति होती है सा निर्विचारा इतुचते वह निर्विचारा नामक समापत्ति ऐसी कही जाती है निर्धर्म समापत्ति कही जाती उसको निर्विचार नामक समापत्ति कहते हैं है, कहने का अभिप्राय ये हुआ के निर्विचारण और सम्पत्ति में भूतकालिक वर्तमान कालिक और भविष्यकालिक सबका प्रत्यक्ष वर्तमान काल में ही रहता है उसको सब कुछ उसी समय उसको प्रत्यक्ष और जैसे हम आपको देख रहे हैं आप हमें देख रहे हैं आप मैं आपको सुन रहा हूं आप हमें सुन रहे हैं हम सामने पदार्थ को देख रहे हैं जैसे वर्तमान में प्रत्यक्ष देख रहे हैं ऐसे ही उनको पूरा प्रत्यक्ष भूतकालिक और भविष्यकालिक का भी उसी समय प्रत्यक्ष हो रहा होता है ये माने बहुत कितनी सूक्ष्मता है तो देख लीजिए इसमें साधना करने के बाद कैसे व्यक्ति कर सकता तो इसीलिए हमारे ऋषि महर्षि जो है जो वास्तविक ऋषि महर्षि है ये नहीं जैसे गेरे गेरे खेरे को हमने महर्षि कर दिया परंतु हाँ जो वास्तव में योगी है वास्तव में जो महर्षि है वो जो कुछ लिखते हैं कि भविष्य जैसे कर दिया हमारे महर्षि मनु ने कहा क्या कहा कि मात्रा सोहित्रा वा नव विविधता बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वी कर बोलते माता को बेटी को और दुहित्रा को एक साथ नहीं अलग में एकांत में नहीं रहना चाहिए मतलब माता के साथ बेटी के साथ यदि माँ हो जवान माँ के साथ बेटी के साथ और बहन के साथ एकांत में नहीं रहना चाहिए चाहिए बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान ये इंद्रियों का जो ग्राम है समूह है बहुत ही बलवान है ये विद्वान को भी खींच लेता है तो सामान्य की क्या बात है इल एक करोड़ वर्ष पाने कहा गया उस समय ऐसी अवस्था नहीं थी परंतु वर्तमान में आप पेपर में पढ़ सकते हैं मने आप देख सकते है कि कैसी स्थिति है इसलिए कितने दूर की बात उन्होंने कह दी। उनको भूत भविष्य वर्तमान सब का काल का ज्ञान हो जाता है समझ गया जी हाँ जी। तो इस तरीके से तो चलिए कोई प्रश्न हो तो पूछिए नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं समय हो गया है ओम पूर्ण मद पूर्ण पूर्णा पूर्णस्य पूर्णमादाय। पूर्णमी वा वशिष्यम शांति शांति शांति आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते नमस्ते नमस्ते आप अगले बुधवार को मिलते हैं जी नमस्ते